श्रीम्यशोदा सुतपदकमे नास्ति भक्तिर्नरा जीकन्या प्रिय गुणकथने नानुरक्तास ज श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा सादरऊ नीव कर्ण देखता देखता धिघे कथयति सततम् कीतनस्थो मृदंग रसोय पर कविधा सदा श्रीराधार कृष्णूप्या तय तस्म नमो नमः नमः नम ये नमः कमलमा कमलपादा नमस्ते कमल क्षण यो ब्रह्म विदधात् पूर्व यो वै वेद प्रणति तस्मै देव बुद्ध प्रकाशमु शरण प्रपदे यशोदानंद बर्धना घ्रिजुगल ध्यान अवधान नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भज एक परिहास की बात सुन लें, फिर प्रवचन प्रारंभ करेंगे मेरे पास एक पत्र आया है उसमें लिखा है कि आप और अश्लोक तो बदलते जाते हैं वंदना में किन्तु नम कमल ना भाई रोज बोलते है और यो ब्रह्मांडम विदधात ये मंत्र रोज बोलते हैं ये कोई सिद्ध मंत्र है आपका क्या जिससे सारे शास्त्र वेद के मंत्रों का श्लोकों का नंबर भी आपको याद रहता है हुए <laughs> तो लोग नोट कर ले ए नमक कमल ना भाई मन जो श्लोक है ये भागवत का है चौथे अध्याय के चौथे स्कंद के तीसरे अध्याय तीसवें अध्याय का पच्चीसवा श्लोक चार तीस पच्चीस भागवत में देख लेंगे इसका सीधा सा अर्थ है जिसकी नाभि से कमल पैदा हुआ और ब्रह्मा पैदा हुए जो कमल की माला पहनता है जिसके चरण कमल के समान हैं जिसकी आंखें कमल के समान हैं उनको नमस्कार है ये अर्थ है इसका <laughs> यही सिद्ध मंत्र है और जो वेद मंत्र मैं बोलता हूं रोज वो श्वेता शोतरोपनिषद का मंत्र है छठवें अध्याय का अठारहवा मंत्र है छ अठारह वो भी आप लोग उपनिषद में देख लें अस्तु अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव एक मात्र आनंद चाहता है आनंद प्रमुख रूप से चार प्रकार का होता है एक आनंद होता है जड़ जड़ संयोग जन्य एक आनंद होता है जड़ चेतन संयोग जन एक आनंद होता है चेतन चेतन संयोग जन्य और एक आनंद होता है चेतन चेतन के साथ साथ प्रेमानंद ये चार आनंद हुआ करते हैं इसमें दो आनंद माइक है और दो आनंद दिव्य हैं। रजोगुण और तमोगुण का आनंद जो है उसको कहते हैं जड़ जड़ संयोग जन्य आनंद आप लोगों को खूब मिलता है डेली मिलता है माँ में बाप में बेटे में स्त्री में पति में रसगुल्ले में ये सब जो आपको आनंद मिलता है रोज ये रजोगुण तमोगुण का माईक सुख है और आत्मा का जो सुख होता है ज्ञानियों को मिलता है समाधि कहते हैं उसको निर्विकल्प समाधि जिसमें संसार का भान न हो स्वरूप में स्थित हो आत्मा दिव्य है नेतन है और मन जड़ है तो चेतन आत्मा का जो सुख मिलता है ज्ञानियों को सत्व गुण का सुख होता है सत्वात संजाय ज्ञानम गीता कह रही चौदाहवे अध्याय का सत्रोक सत्व रज इति गुणाः प्रकृति संभवा निबध नीति महाबाहो दे अव्ययम चौदाहवे अध्याय का पांचवा श्लोक सुख संगेन न ज्ञान संगेन न चाण चौदाहवें अध्याय का छठवां श्लोक भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि सतुण का जो सुख होता है वो भी बंधन कारक है क्योंकि माइक है सात्विक सुख बहुत बड़ा सुख होता है जितने संसार के सुख है इन सब को लात मार देता है उस समाधि में ज्ञानी लेकिन है नाइक क्योंकि सात्विक है आत्मा भगवान का अंश है इसलिए भगवान के सुख का आभास है वो वास्तविक सुख नहीं इसके आगे ब्रह्मानंद का सुख है निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद ब्रह्म ज्ञानी का सुख है ये आत्म ज्ञानी नहीं है ये ब्रह्म ज्ञानी है यानी ब्रह्म का जिसका अंश है जीव उस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है जब ज्ञानी भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से शंकराचार्य ने कहा था परात तकते के भाषण में तद हेतु के नैव विज्ञानेन न मोक्ष सिद्धिर भवि रहती श्री कृष्ण के कृपा से जो ज्ञान मिलेगा उससे मोक्ष मिलेगा यानी ब्रह्म ज्ञान या मोक्ष श्री कृष्ण कृपा से ही मिलेगा क्योंकि तभी माया जाएगी मा मे वजे प्रपद्यंते माया में ताम तरंतिते। ये गीता का चैलेंज है सातवें अध्याय का चौदहवा श्लोक तो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद ये अनलिमिटेड होता है असली होता है सदा को मिल जाता है दो बात अनलिमिटेड अनंत मात्रा का और सदा को मिल जाता है यही परिभाषा है आनंद की भूमा तत्म नाल पर सुखमस्ती भूमा तेव्य विजिज्ञाव्य छो ग्योपनिषद सातवें प्रपाठक के तेईसवे खंड का पहला मंत्र ये मंत्र कह रहा है कि तो जो अनंत मात्रा का हो और सदा के लिए हो इसके नीचे वाले जो आनंद हैं, दो आनंद माइक वो लिमिटेड होते हैं अनंत मात्रा के नहीं होते और जो थोड़ी मात्रा के होते भी है वो समाप्त हो जाते हैं वो भी नहीं रहते आप लोगों ने कितनी बार इन रजो गुणी, तमो तमोगुणी सुख का अनुभव किया है गिनती नहीं दिन भर करते रहते कोई चीज देखा रजोगुणी सुना रजोगुणी कोई कहानी बड़े विवर के, उसकी लड़की भाग गई तो वहां स्टेशन पर उसको पकड़ा फिर उसके बाद आरोप क्या हुआ बड़े प्यार से आप लोग सुनते हैं न तो इन दोनों सुखों को हमने अनंत बार पाया लेकिन वो भी रहता नहीं कल रसगुल्ला खाया था हा और आज आज आखिर इच्छा हो रही है अरे जो कल खाया था ना उसे क्या ध्यान कर लो अजी नहीं वो तो चला गया थोड़ी देर में ही कल भी माँ को बाप को बीबी को पति को चिपटाया था आज फिर इच्छा हो रही है यानी उसी सब्जेक्ट को बार बार आप चाहते हैं फिर उसी से बैराग्य हो जाता है वो खत्म हो जाता है उससे दुख मिलने लगता है यहां तक हो जाता है लेकिन ब्रह्मानंद स्पिरिचुअल हैपीनेस दिव्यानंद वो अनंत मात्रा का होता है और सदा को मिल जाता है वहां माया नहीं जा सकती उससे आगे भी एक सुख है प्रेमानंद ये श्री कृष्ण का प्रेमानंद है ये ब्रह्मानंद से भी करोड़ों गुना अधिक सरस है ब्रह्मानंदो भवे देश चेत परार्थ गुणी कृता नैति भक्ति सुखाम भोधे परमाणु तुला ब्रह्मानंद में अगर परार्ध से गुणा कर दो परार्ध माने ब्रह्मा की आधी उमर ब्रह्मा की उम्र कितनी है तीन हजार एक सौ दस खरब चालीस अरब वर्ष की तीन हजार एक सौ दस खरब चालीस अरब इतने वर्ष की उम्र है ब्रह्मा की इसका आधा कर दो उससे गुणा करो ब्रह्मानंद में तो भी वो प्रेमानंद के बिंदु के बराबर नहीं है परमाणु तुलामी ऐसा है श्री कृष्ण का प्रेमानंद इसीलिए आप लोगों ने हमारे प्रचारकों से भी सुना होगा ओ ब्रह्मादिक शनकाधिक जनकाधिक सुखाधिक व्यासाधिक शंकराचार्य तक अपना निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद छोड़कर सगुण साकार प्रेमानंद के प्रेमानंद में बार विभोर हो जाते हैं श्याम सुंदर की मुरली सुना अ निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद में लीन आशुतोष भगवान शंकर कैलाश से भागे भागे धीरे धीरे नहीं आए लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्यम बिन् ये चार गुण ऐसे हैं श्री कृष्ण में जो ब्रह्मा विष्णु शंकर और किसी अवतार में भी नहीं है तो ये चार प्रकार के सुखों में सबसे बड़ा सुख आपको बता दिया प्रेमानंद उसी का लक्ष्य हमको रखना चाहिए हम उसके अंश हैं इसलिए उसके सुख को चाहते हैं तो अनंत बार हमको माइक सुख मिले लेकिन हमने हमने माने आत्मा ने कह दिया यह हमारा नहीं है जब किसी मां का बच्चा खो जाता है मेले में और सैकड़ो खोए हुए बच्चे पुलिस के यहाँ थाने में जमा रहते हैं तो जब माँ को पुलिस वाले दिखाते हैं ये तेरा बच्चा है ये नहीं है कैसा है तेरा बच्चा मेरा बच्चा काला काला है उसके एक आंख नहीं है एक पैर से लंगड़ा ये तो ये बच्चा तो इतना सुंदर है अरे है तो लेकिन वो हमको चाहिए तो आत्मा जजमेंट दे देती है ये नहीं है हमारा यही करते करते अनंत जन्म बीत गए अतव संतों ने शास्त्रों ने बताया कि एक अज्ञान है तुम्हारे अंदर उस अज्ञान के कारण तुम आनंद नहीं पा सके क्या अज्ञान है ब्रह्म जीव माया का ए में आत्मसंष्टम नात परम वेदितव्यम ही किंचित बस ये तीन तत्वों को जान लो अज्ञान चला जाए आनंद मिल जाए तो हमने ब्रह्म तत्व पर विचार किया और आपको बताया जो बड़ा हो अनंत मात्रा का हो उसकी शक्तियां भी अनंत मात्रा की हो गुण भी अनंत मात्रा के हो वो दो विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी हो और आनंद स्वरूप भी हो और जब चाहे सगुण साकार बन जाए जब चाहे निर्गुण निराकार बन जाए वो एक होकर के भी अनेक है वो निर्गुण भी है सगुण भी है निराकार भी है साकार भी है निर्विशेष भी है सविशेष भी है अणु से अणु भी है महान से महान भी है अकर्ता भी है करता भी है सबके भीतर भी है सर्व व्यापक भी है सबसे बाहर भी है अनेक विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है अजाय मानो बहुधा विजायते वो सबका आश्रय है सबका आधार है सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है उसके तीन स्वरूप है ब्रह्म परमात्मा भगवान वो सबका कर्शक है उसका कृष्ण नाम ही इसीलिए पड़ा सबको खींच लेता है अपने आप तक को खींच लेता है विस्मापनम स्वस्थ च सौ भगे वो दुभिजम ज्ञान मुद्राढ़ वन मालिनमीश्वरम वेद कहता है ओ दो भुजा वाला हमारी तरह मानव देह वाला है ना कृतिम परम ब्रह्म विष्णु पुराण जो बहुधा विभा गोपाल तापनी उपनिषत कृष्णो ब्रह्मतम वही ब्रह्म है श्री कृष्ण कृष्णोपनिषत जोशो सर्वभूतात्मा गोपाल गोपाल तापनीोपनिषद तम एकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम वो सच्चिदानंद ब्रह्म है श्री कृष्ण और अंगान जस सकल वृत्ति मंत्र उसके एक अंग में समस्त इंद्रिय मन बुद्धि को प्राप्त करने की ग्रहण करने की शक्ति है एक उंगली हाथ की ले लो आपकी उंगली क्या करती है पकड़ने का काम करती है भगवान की उंगली ये देखने का काम भी करती है सुनने का भी सूंघने का भी रस लेने का भी स्पर्श करने का भी सोचने का भी जानने का भी उंगली हाँ और उंगली भी हटा दो कुछ नहीं है कुछ नहीं है लेकिन देख रहा है सुन रहा है सुंग रहा है रस ले रहा है स्पर्श कर रहा है सोच रहा है जान रहा है अनंत कोटी ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक के प्रत्येक देश के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक जलाशय के भीतर रहने वाले करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव के अनंत अनंत जन्मों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट किए बैठा है वर्तमान का नोट कर रहा है और भविष्य के लिए फल दे रहा है एक भगवान इसलिए कृष्ण ये वो परो देव तम ध्या तम जजेत तम भजे तम रसयेत गोपाल तापनी उपनिषत्ते रह मंत्र वेद में प्रश्न किया गया कप परमो देव असमान मृत्यु कत्य ज्ञान सर्विदम विज्ञातम भवती वो कौन पर्सनैलिटी है जो अंतिम सुप्रीम पावर है का कृष्णो हवई परमं दैवतम वो श्री कृष्ण किस से जमराज भी कापता है गोविंद मृत्यु किसके जान लेने से सब कुछ समझ में आ जाता है गोपी जन बल्लभ ज्ञाने नज्ञातम भवति। श्री कृष्ण को जान लो तो सब कुछ अपने आप समझ में आ जाए अरे कृष्ण शब्द का अर्थ वेद ने बताया कृषि भूवाच का शब्द निवृत्त बात का तयोरक्यम परम ब्रह्म कृष्ण कृष्णीय गोपाल तापनी सच्चिदानंदम जो ब्रह्म वेदों में कहा गया है वही श्री कृष्ण है हाँ। और फिर जीव पर विचार किया गया मैं पर और बताया गया कि जो स्वयं जीवित रहे और शरीर को भी जीवित रखे ऐसी कोई शक्ति का नाम जीव है वो शक्ति किसकी है ये भी आपको बताया गया कि वो भगवान की शक्ति है उसको गीता में पराशक्ति कहा गया पुराण में क्षेत्र शक्ति कहा गया वो शक्ति तटस्थ शक्ति है भगवान की तीन प्रमुख शक्तियां हैं एक पराशक्ति एक अपरा यानी माया और एक जीव शक्ति तो ये तटस्थ है अर्थात माया युक्त ब्रह्म का अंश भी नहीं है क्योंकि माया जड़ है और शुद्ध ब्रह्म का पराभक्ति पराशक्ति युक्त ब्रह्म का अंश भी नहीं है क्योंकि ये माया बद्ध है तो ये तीसरी शक्ति जो भगवान की है जीव शक्ति ओ जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म का अंश है ये तटस्थ जीव इसको अंश कहते हैं अंश इसलिए कहते हैं कि शक्ति व्यंजयती ये भगवान की शक्ति है इसलिए इसको अंश कहते हैं और अंश जो होता है उसका अंशी से भेद संबंध भी होता है अभेद संबंध भी होता है तो आप लोगों को अनेक वेद मंत्रों और वेदांत के सूत्रों के द्वारा बताया गया कि अधिकंत भेद निर्देशात ब्रह्म में अनंत विशेषताएं हैं जो जीव में नहीं है इसलिए भेद है अरे दो एक बाईस अश्मा तद अनुपत्ति जैसे पत्थर से लकड़ से ब्रह्म की तुलना नहीं हो सकती ऐसे जीव से ब्रह्म की तुलना नहीं हो सकती वेद्यास ने कहा और इसके अलावा मैंने आपको एक तीन चार एक तीन छ एक दो इक्कीस एक, एक दो आठ तीन दो सत्ताईस तीन चार आठ इन ब्रह्मसूत्रों से बताया कि जीवात्मा परमात्मा में बहुत भेद है और वो चेतन है हम भी चेतन है वो नित्य है हम भी नित्य है ये दो बातों में बराबर है भेद नहीं है अभेद है भगवान के हम अंश है इस पर वेदांत ने पांच सूत्र लिखे हैं एक सूत्र मैंने आपको बताया था एक दिन परसों अंशो नाना व्यपदेशात उसी को भागवत ने कहा है ये शाम प्रिय आत्मा सुत सखा गुरु दैव मिष्टम यानी भगवान हमारे माता है पिता है भाई है बंधु है पुत्र है सब कुछ है यही वेदांत सूत्र कह रहा है नाना संबंध है उनसे और यही बात गीता में भी कही गई है नौ अठारह गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृत और यही बात वेद में भी कही गई है दिव्यो देव को नारायणो माता पिता भ्राता निवास शरणम सुबालोपनिषद का छठवा मंत्र तो वेदांत में शंका की गई कि आप कैसे कहते हैं कि भगवान से हमारा ये सब संबंध है हम उसके अंश है ये आप कैसे कहते हैं ये वेद व्यास ने स्वयं शंका किया तो एक सूत्र बना दिया मंत्र वर्णाच दो तीन बयालीस है अंशो नाना व्यपदेशात दो तीन तैतालीस है मंत्र बर्णाच मंत्र वर्णाच्य मैंने वेद मंत्र कह रहा है पादों से विश्वाभूता त्रिपाद से मृत दिवी उस तो ब्रह्म से भगवान से श्री कृष्ण से सब जीव उत्पन्न हुए हैं यथो वायु मानी भूतान जायंते तीन एक तैत्तरियोपनिषद यसाग्नेरती अस्मात्म सर्वाणी भूता छादोग्योपनिषद ये बेद मंत्र कह रहे हैं हमारा अंशी है भगवान और आप चाहमर फिर आगे एक सूत्र बना दिया स्मृतियां भी कह रही हैलो के जीवभूत सनातना पंद्रह सात गीता तो क्यों जी अगर हम भगवान के अंश हैं और सदा दुखी है हाँ, गा भी जानता सदा दुखी है कभी कभी दुखी हो जाते नहीं नहीं अजी नहीं ऐसा कैसे आप कहते हैं हम लोग हंसते भी तो हैं खूब और कभी कभी इतने जोर से हंसते हैं हमारे वृंदावन में एक पंडित जी हैं वो ऐसा हंसते हैं कि उनका कंपटीशन करने वाला कोई नहीं हमने कहा मैं करूंगा और जो हम हंसे उनके सामने तो गहरा मार गए आजा नहीं जोर से सही अपनी अपनी ताकत के अनुसार सब हंसते तो हंसते समय उनको सुख मिलता है ना अरे कभी कभी आकार हंसते हैं सब हंस रहे हैं <laughs> क्या बात भाई जो हंस रहे हैं आप लोग तुम क्यों हंस रहे हो हम लोग हंस रहे थे तो हम कभी हंसी आ गई लेकिन हंसते समय सुख तो मिल रहा है हा मिल रहा है ये सुख सुख नहीं है मैंने आप कभी पहले बताया ना, नाजाम माइक नश्वर सुख है भोखे वाला सुख है अभी चला जाएगा फिर सीरियस हो जाएगा फिर मुंह लटक जाएगा याद आ गई बेटा सीरियस है लो मु लटक गया दिन में पचास बार ही नाटक होता रहता है अगर एक बार ध्यान दो अगर एक बार स्वप्न में भी वास्तविक सुख मिल जाए तो फिर कभी भी दुख नहीं आ सकता स्वर्ण अक्षरों में लिख लो सोई सुख लवलेश बार दिन सपने हु ते नहीं गणही खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति अरे ब्रह्मानंद को दुत्कार देता है प्रेमानंद का एक बार बिंदु मिल जाए सपने में भी तो जगदानंद की क्या है हैसियत जो मिलके न छिन सके उसका नाम सुख ये प्रकाश है अगर प्रकाश हमेशा रहता है चैलेंज है तो हमारा भी चैलेंज है अंधकार कभी नहीं आ सकता हा ये भगवान वाली बात है ना? कि भगवान है प्रकाश श्री कृष्ण सूर्य सम माया हो अहंकार अंधकार ये माया अंधकार है और श्री कृष्ण सूर्य है जहां सूर्य ताहा नहीं ही मायार अधिकार माया आएगी नहीं तो फिर दुख कैसे आएगा दुख की जो जगदम्बा है वो मां है वो तीन गुणों को ले करके और संसार को दुखी कर रही है तो हमको अनाज काल से अब तक कभी भी सुख नहीं मिला सदा दुखी रहे तो हमारे अंशी को भी दुख होता होगा देखो एक उंगली है ध्यान दो ये हमारे शरीर का अंश है ना हाँ, इस इससे सुई चुभो तो सारे शरीर में दर्द हुआ उछल पड़ा तो अगर हमको दुख मिल रहा है 24 घंटे तो हमारे अंशी को भी दुख मिलता होगा ये वेद अभ्यास शंका कर रहे हैं स्वयं और स्वयं उत्तर देते हैं प्रकाशादिवत नैवं पर नई ऐसा नहीं है अंशी को दुख नहीं मिलता हमको दुख मिलता है अपने अज्ञान से अंशी को अज्ञान नहीं आता वो यश सर्वज्ञ सर्वविद्यस्त ज्ञान मयं तपा मुंडको उपनिषद एक एक नौ उसके पास अज्ञान आ ही नहीं सकता क्योंकि स्वचे जसा नित्य निवृत्त माया माया दूर रहती है दस सैतीस तेईस मायाम विदस्त चित शक्तिया स्थित आत्मनि एक साथ तेईस जत्वमीक्षा पथे मोया दो पांच तेरा माया पर दो सात सैतालीस भागवत तो भगवान हमारे दुख के कारण दुखी नहीं होते पद्मपत्रमिवाम भाषा जैसे कमल के पत्ते पर जल रहता है ऐसे रहते हैं वो विवाह किया श्री कृष्ण ने लीला क्षेत्र में भी देख लो सोलह हजार एक सौ आठ स्त्रियों में प्रत्येक स्त्री के दस दस बच्चे फिर उनके बच्चे फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे. एक करोड़ों का परिवार और फिर सब को मरवा दिया मुस्कुराते रहे एक बच्चे को फ्रैक्चर होता है तो हम लोगों की हालत खराब हो जाती है और यहां सारे बच्चे खुदे मरवा दिए स्वयं मनमाया रचना में ता <laughs> तो भगवान ने गीता में कहा है नमाम कर्माण लिमपंती चार चौदह अरे भगवान को छोड़ो जो फला शक्ति रहित कर्म करते हैं संसार में करोड़ों मर्डर करने वाले अर्जुन वगैरह, वो हथवा पिसाई मान लोकन न निबध्य थे अठारह सत्रह वो भाषा, गीता पांच दस फिर आगे एक सूत्र बना दिया स्मरन तिच सब स्मृतियां भी यही कहती हैं। भगवान को दुख नहीं होता और हम उनके अंश हैं और अंश अपने अंशी को ही चाहता है चाहेगा चाहना पड़ेगा इसलिए हम लोग आनंद चाहते हैं और आगे चलो जीवात्मा के विषय में शंकराचार्य ने जो ये कहा तदगुण प्रागवत कल मैंने जहां समाप्त किया था कि सवा ये महानज आत्मा यो यम विज्ञान में इस वेद मंत्र को उन्होंने जीव परक बता दिया स्वयं ने इसी वेद मंत्र को ना न अच्छा छुड़ते में ब्रह्म परख कहा था स्वयं बदल गए तो उन्होंने कहा कि जीव अणु नहीं है सर्व व्यापक है ब्रह्म ही है जीव बन गया अच्छा है बताओ जीव अणु नहीं है क्यों ध्यान दो सब लोग जरा बुद्धि लगाना हम शंकराचार्य से बात कर रहे हैं उन्होंने उत्तर दिया उत्पत्त श्रवणा क्योंकि जीव की उत्पत्ति नहीं है जीव नित्य है हा जीव नित्य है तो बिल्कुल ठीक है द्वा बजा भीषणी सा ये का वेद कह रहा जीव नित्य है शरीर नित्य है जीव नित्य तुम कही लगी रोवा सब शास्त्र वेद कहते मम ही वानसु जीवलोके जीव भूता सनातन अजो नित्या शास्व तो यम पुराण गीता दो बीस नित्य है जीव अच्छा तो जो नित्य होता है वो अणु नहीं होता व्यापक होता है हा ठीक तो क्यों जी ये जिसकी उत्पत्ति नहीं होती वो व्यापक होता है और जिसकी उत्पत्ति होती है वो अणु होता है हा हा तो फिर ये बताओ कि अनंत कोट ब्रह्मांड बना है ये अणु है नहीं ये अणु नहीं है तो बहुत बड़ा अरे शंकराचार्य तुम्हारा शरीर अपने शरीर को बताओ ये पैदा हुआ है ना मां के पेट में हाँ। तो ये अणु है नहीं ये तो इतना लंबा चौड़ा है तो फिर तुम कैसे कह रहे हो कि चूंकि जीव नित्य है इसलिए अणु नहीं हो सकता जो पैदा होता है वो अणु होता है नंबर दो तो शंकराचार्य जी ने कहा एक बात और है हाँ वो बताओ परस ब्राह्मण प्रवेश श्रवणात्म्योपदेशाच जो पूर्ण ब्रह्म होता है वही प्रवेश करता है और तादात में हो जाता है उसी में एक हो जाता है जैसे दूध में घी हाँ तो तो जीव भी तो ऐसे ही है नहीं जीव ऐसे कहा है देखो सा, साये वायम जायमाना शरीर अभी सम्पद्य मान छोपनिषत बारण्य को पिषद चार तीन आठ ये वेद मंत्र कह रहा है कि शरीर में प्रविष्ट होता है जीव और शरीर में तादात में हो जाता है उसमें घुल मिल जाता है सारे शरीर में व्याप्त हो जाता है अच्छा एक बात बताओ शंकराचार्य तुम जो कहते हो कि जो वस्तु नित्य होती है वो अणुन होती और जो वस्तु सदा रहने वाली है जैसे माया तो माया सर्व व्यापक है नित्य तो है नय गोलोक में नहीं है नैत्र माया भागवत कह रही है किमुता परे हरे रनुव्रता यत्र सुरा सुरार्चिता दो नौ दस सत्वम न रजस्तमश न भाई विकारो भागवत दो दो सत्र ये माया भगवान के लोक में नहीं जा सकती न तत्व सूर्यो भांत न चंद्र तारकम ने माँ विद्यु तो कुतो ये मग्नि वहा कोई माइक वस्तु नहीं जा सकती श्वेता सुत्रोपनिषद छे चौदह न सूर्यो न शांको गीता पंद्रह छे अस्त अब महापुरुष लोग हैं वो, वो उनको उस समय ऐसे बोलने की आवश्यकता थी आप लोग ये मत समझिएगा कि शंकराचार्य मायाबद्ध थे ऐसा कुछ नहीं है अरे उन्हीं की वंदना तो आप लोग रोज बोलते हैं यमुनानिकट तटस्थित वृंदावन हे श्री कृष्ण के परम भक्त थे शंकराचार्य अरे वो शंकर के अवतार हैं वैष्णवा नाम हम शंभु भागवत में कहा गया है साफ श्री कृष्ण भक्तों में टॉप पर हैं भगवान शंकर हम तो उनके भाष्य को काट रहे हैं उनको नहीं जैसे महात्मा बुद्ध भगवान के अवतार हैं उनको नमस्कार है उनके सिद्धांत को काटते हैं वो गलत है वो गलत नहीं है वो जो बोले है वो गलत है आ? आगे चलिए जीव नित्य है हम्म तो आप लोगों को कई बार बताया गया फिर से समझ लीजिए वेद कह रहा है अजो नित्य शास्व तोयम पुराण एक अध्याय के दूसरी बल्ली का अठारहवा मंत्र और यही मंत्र गीता में है अजो नित्य शाश्वत पुराणो नह्यन्य माने शरीरे दूसरे अध्याय का बीसवा श्लोक और ये इसी के लिए वेदांत में एक सूत्र बनाया ना आत्मा श्रुते नित्यवाचताभ्य दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का सत्रहवा सूत्र भागवत ने भी वेदस्तुति करते हैं न घटत उद्भव प्रकृति पुरुष यो प्रकृति पुरुष दोनों आज है जीव माया दोनों आज है सब शास्त्र वेद कहते हैं ईश्वर अंश जीव अभिनाशी अविनाशी है नित्य तत्व है जीव और साथ ही अनंत है जीव अपरिमिता ध्रुवास्तुता अनंत जीव है अपरिमित और ध्रुव मतलब नित्य भी है और अनंत संख्या वाले भी हैं और ये बात श्वेता चतुरोपनिषद वेद में भी कही गई पांचवें अध्याय का नौवां मंत्र सचानंत्याय कल्पते अनंत जीव है अगर आप कहें हम शंकराचार्य तो कहते हैं एक ही है ब्रह्म वही जीव है तो क्यों जी शंकराचार्य जी अगर एक ही जीव है तो जब वो शरीर छोड़ के किसी के गया तो सबको चले जाना चाहिए शरीर छोड़ के एक ही जीव है वो सब में है तो एक का जब गया शरीर छोड़ के तो सबको मर जाना चाहिए अथवा अगर एक को तुम्ही को शंकराचार्य ब्रह्म ज्ञान हुआ तो सबको ब्रह्म ज्ञान हो जाना चाहिए अरे जब एक ही जीव है वही ब्रह्म जीव बना है और तुमको ब्रह्म ज्ञान हो गया तुम्हारा ज्ञान चला गया तो सबका चला जाना चाहिए फिर ये क्या नाटक है वेद का उपदेश शास्त्र का पुराण का ये लंबा चौड़ा चौरासी लाख का जगत बना हुआ है क्यों ऐसा नहीं अनंत जीव है और सब नित्य हैं उसमें दो भेद है जीवों में विभिन्नाश में एक जीव तो अनाद काल से मुक्त है वो भगवान के परिकर है भगवान की सेवा में श्री कृष्ण की रहते हैं हे हाँ जीव स्वांश नहीं है स्वांश तो सब भगवान होते हैं हम विभिन्नांश की बात कर रहे हैं जो जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के अंश है उनके दो भेद हैं एक नित्य मुक्त और एक अनादि बद्ध लेकिन सदा बद्ध रहेंगे ये कंपलसरी नहीं हम बताएंगे आगे तो वो जो हमारे ही भाई है जीव और अनाज काल से माया मुक्त है तो वो माया मुक्त क्यों है और हम माया बद्ध क्यों है हैं, तो दोनों जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के अंश एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं तो वे जो है वो अनाज काल से स्वरूप शक्ति से अनुग्रहित हैं भगवान की जो पराशक्ति मैंने बताया था वो स्वरूप शक्ति से युक्त है वो इसलिए वहां माया नहीं जा सकती उनके पास हम अनाज काल से माया बद्ध है भयम दीयावेश तीसादे तस्पर्य स्मृति धन तो बुध आ तो अनाज काल से हमारे पास माया हावी है पराशक्ति वाली स्वरूप शक्ति नहीं आई कभी भी एक बार भी इसलिए हम सदा से मायाधीन थे और तब तक रहेंगे जब तक भगवान के सन्मुख न हो जाएंगे बहिर्मुख होने का ये दंड है सन्मुख हो जाओ बस बीमारी खत्म आनंदमय हो जाओ तो इस प्रकार मैंने जीव के विषय में संक्षेप में कुछ बातें बताई ये इतना लंबा विषय है और गुड़ है कि अगर और मैं गहराई में ले जाऊंगा तो हो सकता है कुछ लोगों को चक्कर आ जाए हा इसलिए इतना ज्ञान पर्याप्त है अब इसके आगे वाला ज्ञान कल से चलेगा बोलिए लाड़ी लाल की